पहले कहा तत्व तत् तत् तत्व उसका ज्ञान का फल भी कह दिया सर्वबंधे प्रमुच्य थे तद ब्रमाह मिज्ञा ऐसे साक्षात्कार करने से संपूर्ण बंध से मुक्त हो जाता है जिस ब्रह्म के ज्ञान से मुक्त हो जाता है वो ब्रह्म कैसे क्या है इधानी सर्वस्मात्चात वैलक्षण मह स्रह्म तो सैम है तब सारे प्रपंच से विलक्षण है सर्वस्मात्चात वैलक्षण सारे प्रपंच विलक्षण है ब्रह्म सर्वं खुद ब्रह्म कहते सब कुछ ब्रह्म है यहाँ कहते सबसे विलक्षण ब्रह्म है तो सब कुछ ब्रह्म है या सबसे भिन्न विलक्षण ब्रह्म है सर्व खलुदम ब्रह्म सब ब्रह्म है यहाँ कहते सबसे विलक्षण है, है ब्रह्म कोई पढ़ते समय कहते क्या कहते प्रपंच भी कहते क्या सब ब्रह्म भी कहते है और सबसे विलक्षण भी ब्रह्म है सब ब्रह्म है और सबसे विलक्षण ब्रह्म है ये दोनों ठीक हैं सब ब्रह्म सबसे विलक्षण ब्रह्म ये सर्वम ब्रह्म का पहले बताया था मालूम है सबको ध्यान रखना चाहिए सर्वम ब्रह्म का जैसे पहले ब्रह्म हो गया सर्प देख करके डर कर चला गया आकर कोई देखा सर्प नहीं रज्जु है दूसरे को बताता है सर्प रज्जु है देखो देखो सर्प रज्जु है सर्प रज्जु का क्या था जिसको सर्प सम्मत हो सर्प नहीं किन्दुर तो सर्प नहीं किन्तु रस्सी ईसा कहने के लिए सर्प रज्जु है ऐसे जो कहा जाता है एक होता उद्देश्य एक होता विधेय उद्देश्य होता है जिसका अनुवाद किया जाता है विधेय होता है जो अपूर्व का कथन किया जाता है जिसे ईको यण जी सूत्र में ई के होता उद्देश्य यण या। होता है विधेय ई के स्थान पर यण विधान किया जाता है ई होता उद्देश्य विधेय होता यण सर्प सर्प रज्जु कहेंगे तो सर्प होता है उद्देश्य रज्जु होता है विधेय सर्प को उद्देश्य करके रज्जु को बोधन कराया कराय करा जाता है ज्ञापन कराया जाता है बताया जाता है उद्देश्य होगा जो ज्ञान है उसको अनुवाद करते हैं अनुवाद करके अपूर्व का विधान किया जाता है अज्ञात का विधान होता है ज्ञात का अनुवाद होता है जिसको हम जानते हैं दिखता है उसका अनुवाद करके जो नहीं जानते तो उसको बताएं कोई व्यक्ति आया सामने सबको तो दिखता है तो जो आए ये व्याकरण है ये न्यायिक कहे ये वैध है आपको प्रत्यक्ष दिखता है व्यक्ति प्रत्यक्ष दिखेगा वो वैध्य है या नहीं आपको पता नहीं आदमी दिखेगा प्रत्यक्ष वो दिखेगा और प्रत्यक्ष उसको अनुवाद किया जाएगा और आदमी को देखने पर निश्चय हो जाएगा नहीं ये वैद्य है या नहीं, नहीं। तो वो अपूर्व अज्ञात है उसको बताया जाता है व्यक्ति वैद्य है अथवा व्याकरण है व्याकरण बड़े विद्वान है व्यक्ति को देखने से पता चलेगा व्याकरण के विद्वान है या न्याय के विद्वान है पता चलेगा वो जो दिखता है उसको अनुवाद करके अपूर्व अज्ञात का ज्ञापन बोधन किया था व्याकरण है ये वैद्य है ये ज्योतिष है ऐसे कहा जाता है इसी प्रकार जिसको हम सर्प समझ कर, कर भाग रहे थे वो सर्प रूप से ज्ञाते है तो सर्प का ज्ञात का अनुवाद क्या जाता है सर्प जो दिखता है वो वैद्य है जो दिखता है उसको देखो वो वैद्य है जो सर्प हमने देखा उसको अनुवाद करते है सर्प रज है यहाँ जो व्यक्ति ये वैद्य है व्यक्ति वैद्य कहेंगे तो व्यक्ति मनुष्य नहीं वैद्य है ऐसा अर्थ है कोई आदमी आया वो मनुष्य ये व्यक्ति वैद्य है तो मनुष्य है वैद्य है मनुष्य है वैद्य है ये मुख्य समाधिकरण सामने दिखता है वैद्य है नहीं कि मनुष्य नहीं वैद्य नहीं और सर्प रज्जु कहते समय सर्प भी है और भी है दो नहीं क्या ये मनुष्य है तो वैद्य नहीं वैद्य है तो मनुष्य नहीं ऐसा होता है मनुष्य भी है वैद्य भी है जो मनुष्य हो वैद्य हो सकता है क्या और जो वैद्य है मनुष्य है और जो सर्प राजू है राज्य सर्प है सर्प रज नहीं रज सर्प नहीं यहा मुख्य समानधिकरण नहीं है यह तो वैद्य है जिसको देखते हैं वैद्य है मनुष्य किंतु सर्प सर्परज में सर्प जैसे मनुष्य प्रत्यक्ष दिखता है ये उद्देश्य हुआ इसका अनुवाद करते हैं मनुष्य ये व्यक्ति वैद्य ही अनुवाद करके विधान क्या क्या वैध्य तो यहाँ मुख्य समानाधिकरण से मनुष्य बुद्धि भी रहेगी अरे वैद्य इसे ज्ञान हो गया निश्चय हो गया और बाद समान समानिक होता है सर्प रसी है सर्प को जो हम सर्प समझते हो सर्प नहीं है रज्जु है रज्जु जब बोधन करा जाता है बताया जाता है तो सर्प बुद्धि रहेगी नहीं सर्प नहीं किंतु रसी कोई भूषण लाया बहुत सुंदर दिखी था तो सुनाए है बताया सुवर्ण पित्तल है जिसको तू सोना समझते तो सोना तो नहीं पित्तल है तो पित्त बुद्धि होने पर स्वर्ण बुद्धि रहेगी और स्वर्ण भी, भी होता है क्या पित्तल स्व नहीं है आप समझते है, हम समझते थे सोना नहीं है इसी प्रकार जिसको हम सर्प समझ रहे थे वो सर्प नहीं है किन्तु रसी है तो सर्प नहीं रसी कहने के लिए सर्प का अनुवाद करके रसी का रजु का विधान किया गया इसी प्रकार सर्वम ब्रह्म कहते समय सर्वम अनुवाद सर्व का अनुवाद क्या जाता है सब जो दिखता है जो सारे प्रपंच दिखता है सर्वम ब्रह्म सर्वम ब्रह्म का अर्थ सर्व जो दिखता है वो नहीं है किंतु ब्रह्म है सर्वम नास्ति ब्रह्म है।, है सर्प नहीं किंतु रसी है सर्प नहीं रसी है जिस पर प्रकार सर्प का बाद सर्प बुद्धि समाप्त हो जाती है रसी रज्जु बुद्धि होती है निश्चय इसी प्रकार सर्वम जो नाम रूपात्मक प्रपंच दिखता है ऐसा नहीं है किंतु ब्रह्म है सर्वम ब्रह्म कहते समय नाम रूप का बाध करके बाकी ब्रह्म है नाम रूप ही दिखता है नाम रूप की सृष्टि होती है प्रलय होते समय नाम रूप का प्रलय हो जाता है अज्ञान के कारण नाम रूप दिखता है वो नहीं है किन्तु ब्रह्म है ये हो गया बाध समिगण सर्वम नास्ति किन्तु ब्रह्म अस्थि सर्व का निषेध करके ब्रह्म का बोधन करा जाता है सर्व का अनुवाद क्या जाता है ब्रह्म का ज्ञापन बोधन ज्ञापन ज्ञान कराया जाता है ब्रह्म ही सर्व नास्ती किन्तु ब्रह्म है तो सर्व नास्ति ब्रह्म कौन से क्या हुआ सब ब्रह्म है ये हो गया मुख्य समानाधि गण हुआ मुख्य समाधि गण हुआ क्या नहीं हुआ मुख्य नहीं सबसे विलक्षण ब्रह्म है बाद सर्व बुद्धि समाप्त करके ब्रह्मा, तो नाम रूप से विलक्षण ब्रह्मा है या नहीं hey, yes. नाम रूप से विलक्षण ब्रह्म नाम रूपात्म को जब प्रपंच दिखता है वो ब्रह्म है या ब्रह्म से भिन्न है प्रपंच ब्रह्मा है या ब्रह्म से भिन्न है सुवर्ण yes. से भूषण yes. बना दिया ये जो भूषण सो दिखता है वो सोना है या नहीं है सोना जो नाम रूप आकार दिखता है भूषण का नाम कटक केवरमकुटक के अंकण आदि क्या ना का, का नाम सब है और रूप भी अलग अलग दिखता है तो नाम रूप नहीं रहेगा तो सुवर्ण रहेगा तोड़ दो तो सोना है तो सोना नाम रूप से विलक्षण है या नहीं है विलक्षण है और जो नाम रूप से दिखता है सोना है सोना से भिन्न है देखो इसमें दो चीज है ये ध्यान रखा स्वर्ण है भूषण से भिन्ना भूषण स्वर्ण से भिन्ना नहीं है ये चमत्कार है <laughs> ये एक किलो का वजन करते हैं सब्जी बिक्री करने वाले ये रहता है उसको क्या करते हैं वजन कर बटकर बट कर। है? बाट? बाट है किसके पास बाट नहीं तो क्या करेंगे वो उसके अनुसार एक ईट ले आते हैं, तोड़ करके घिस करके उसके बराबर वजन कर दिया ये ईट अथवा पत्थर का बात एक किलो का फिर उससे में से सब्जी बिक्री करता है ईटर करेगी एक तरफ एक किलो का वजन ईट रखा है उसे भी रुक लेते नहीं अच्छा एक किलो के बराबर ईंट हो गया ईट के बराबर जो सब्जी बिक्री करेंगे वो सब्जी एक किलो होगा या कम होगा या ज्यादा होगा बराबर हुआ तद अभिन अभिनश तद अभिनतम इससे अभिनय है इससे अभिनय है ये अभिनय यह होगा इससे अभिन्न यदि यह हुआ द्वितीय द्वितीय से अभिन्न तृतीय प्रथम तृतीय अभिन्न होगा भिन्न होगा तद अभिन्न अभिनस है तद अभिनतम शास्त्रकार बताएंगे विद्वान लोग तद अभिन्न अभिनस्य तद अभिनतम इससे अभिन्न जो है उससे अभिनन्न हुआ तब से अभिन्न होगा एक के बराबर ईट ईट के बराबर सब्जी तो भी एक किलो हुआ तो दोनों से ये यदि उससे अभिन्न है ये भिन्न कैसे हुआ भूषण से भिन्न सोना है सोना से भीषण सोना से भूषण भिन्न है बताओ भूषण से भिन्न सोना है किन्तु भूषण सोना से भिन्न नहीं।, नहीं है ये समझ आता है अध्यस्त अधिष्ठान से भिन्न है अध्यस्त अधिष्ठान से भिन्न नहीं है क्योंकि अध्य के बिना अध्यस्ता तो नहीं रहता है यही भिन्न है अथवा नहीं के ये समझना उसके बिना रहेगा तो भिन्न होगा नहीं रहेगा तो भिन्न नहीं है तंतु से तंतु के बिना पट रहता है इसलिए पट तंतु से भिन्न नहीं है अब पट के बिना तंतु रहेगा तंतु को अलग कर देंगे तो पट रहेगा तंतु को निकाल देंगे तो पट रहेगा क्या पट नष्ट हो गया तो तंतु रहेगा नष्ट हो जाएगा तंतु रह गया सुबर्ण से मुकुट बनाया मुकुट को तोड़ देंगे तो सोना रहेगा <irrelevant> तो मुकुट के बिना सोना रहन से भूषण से भिन्न हो गया स्वर्ण और सोना के बिना भूषण रहेगा क्या <Turkish> सोना के विक्रित कर दिया और भूषण को पहन लो रहेगा नहीं कारण से भिन्न कार्य है या नहीं कार्य कारण से भिन्न कारण क्या था उपादान कारण और कार्य से कारण भिन्न घटो नहीं रहने पर मिट्टी रहती है कि मिट्टी के बिना घटो नहीं रहता है जिस प्रकार कारण का है अधिष्ठान अध्यस्त अधिष्ठान के बिना अध्यस्त नहीं रह सकता है जो रज्जु में सर्प दिखता है रजू घटा दो तो सर्प रहेगा और रज्जु का ज्ञान होने के बाद सर्प रहता है नहीं रज्जु रहेगा उसमें रहेगी रज्जु रहने पर भी सर्प नहीं रहा रज्जु रहने पर भी सर्प नहीं रहा इसलिए सर्प रसी से भिन्न नहीं है और सर्प नहीं रहने पर रसी रहेगी रज्जु का ज्ञान होने पर सर्प नहीं रसी रहती इसे है इसे सर्प से रसी भिन्न है रज्जु सर्प से भिन्न सर्प से रज्जु भिन्न है रज्जु सर्प से भिन्न बोलो राज्य सर्पसे भिन्न है सब बोलो सर्पसे राज्य भिन्न है या नहीं अधिष्ठान अध्यस्त से भिन्न है अध्यस्त अधिष्ठान से भिन्न नहीं इसी प्रकार सर्व प्रपंच से विलक्षण है ब्रह्म प्रपंच से विलक्षण है ब्रह्म किंतु ब्रह्म से भिन्न क्या है प्रपंच नहीं प्रपंच ब्रह्म से भिन्न है या नहीं प्रपंच ब्रह्म से भिन्न नहीं किंतु ब्रह्म प्रपंच से भिन्न है प्रपंच ब्रह्म से भिन्न नहीं है नहीं प्रपंच नाम रूपात्मक प्रपंच ब्रह्म से भिन्न नहीं से है, है? नाम रूपात्मक जो प्रपंच दिखता हो ब्रह्म से भिन्न नहीं दिखता है नाम रूप है नहीं भिन्न नहीं होने पर भी दिखता है नहीं मतलब उसकी सत्ता नहीं है देखने पर भी उसकी सत्ता नहीं है नहीं का अर्थ है ये उसकी सत्ता ही नहीं है ब्रह्म सत्ता के बिना नाम रूप की सत्ता ही नहीं है रज सत्ता के बिना सर्प की सत्ता नहीं है इसलिए क्या अर्थ हुआ नाम रूपात्मक प्रपंच की सत्ता ब्रह्म सत्ता से भिन्न नहीं है क्योंकि दिखता है दिखते है नहीं नहीं होने पर भी दिखता है तो उसका नाम मिथ्या है यदा तो असद भाषमान तन मिथ्या स्वप्नों का जाद्यमान नहीं होने तो so, पर भी दिखता है <tot> <Spanish> तो उसको कहते मिथ्या तो प्रपंच मिथ्या है ब्रह्म मिथ्या है क्योंकि प्रपंच ब्रह्म से भिन्न नहीं होने पर भी दिखता है इसलिए मिथ्या है तो सर्वम ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ सर्वम नाम रूपात्म का नहीं है किंतु ब्रह्म है तो ब्रह्म तो सर्व से विलक्षण है क्या सबसे विलक्षण ब्रह्म है और प्रपंच ब्रह्म से भिन्न है ब्रह्म से भिन्न क्या पदार्थ है कुछ भी एक अणु प्रण कुछ भी भिन्न नहीं ब्रह्म से भिन्न कोई पदार्थ माने तो क्या पति है ब्रह्म हो जाएगा वस्तु परिच्छ जिससे भिन्न मान लिया हो वस्तु परिचन्न हो जाएगा वस्तु परिच्छन हो जाएगा तो क्या होगा अनंतम ब्रह्म श्रुति कहती अनंत नहीं होगा जहां एक परिचेद अंत है उसको अनंत कहा जाएगा जिसमें एक रूप उसको निरूप कहते अरूप कहते अरूप है क्या एक रूप बहुत रूप का अभाव होने पर भी एक रूप है इसी प्रकार देश परिचद काल परिचेद नहीं रहने पर भी यदि वस्तु परिच्छ मान लेंगे तो ब्रह्म अनंत नहीं होगा वस्तु परिचित क्या था ब्रह्म से भिन्न कुछ माने तो जो लोग ब्रह्म से भिन्न मानते हैं उनके अभिप्राय से ब्रह्म हो जाएगा वस्तु परिचिन्न वस्तु परिच्छन यदि हो गया तो अंत परिचय आ गया तो अनंतम ब्रह्म ये श्रुति का विरुद्ध होगा श्रुति कहते अनंतम ब्रह्म ब्रह्म अनंत है अनंत कहा था अविद्यमान अंतिन जिसमें अंत परिचय है ही नहीं कितने प्रकार परिचय तो? तीनों परिच्छ में ब्रह्म में से ब्रह्म में कितने परिचय एक भी परिच्छ मानेंगे तो अनंत नहीं होगा जिसका एक पुत्र है उसका पुत्र कहा जाता है दुर्योधन आदि सौ पुत्र नहीं होगा एक पुत्र है तो अपुत्र कहा जाइएगा एकगा रूप अरूप नहीं होता इसी प्रकार एक परिचय रहेगा तो ब्रह्म अनंत नहीं होगा ब्रह्म अनंत है इसलिए कोई भी परिचय नहीं ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं तो सारे प्रपंच ब्रह्म से भिन्न है या नहीं तो प्रपंच ब्रह्म है प्रपंच ब्रह्म है प्रपंच से भिन्न ब्रह्म है प्रपंच ब्रह्म है प्रपंच से भिन्न है क्योंकि प्रपंच के बिना ब्रह्म रहता है प्रपंच ब्रह्म है क्योंकि ब्रह्म से बिना कोई है ही नहीं प्रपंच ब्रह्म ही है ब्रह्म से बिना नहीं है प्रपंच नष्ट हो जाएगा प्रलय हो जाएगा तो ब्रह्म रहेगा इसलिए ब्रह्म प्रपंच से विलक्षण है इधानी सर्वसमात प्रपंचाद वैलक्षण तारे प्रपंच से विलक्षण है आ स्व्य कस्य वैलक्षण ब्रह्म आप तो नहीं आप प्रपंच के अंतर्गत है प्रपंच से विलक्षण है कैसे खाली कहना है न कुछ युक्ति है प्रपंच से विलक्षण क्यों जानने वाले आप द्रिक आप है बाकी ज्ञ पदार्थ सब है ज्ञ पदार्थ से, से ज्ञाता द्रिक रूप एक भिन्न है जो द्रिक रूप चेतन है उसका प्रकाश से सारे प्रपंच हे आपका आपके ज्ञान का विषय ज्ञग्रपचेतन स्वय वही ब्रह्म का तत्व तो तमें तत्व वही तो ब्रह्म है अधिष्ठान हुई त्रिषु धामसु यद्य भोक्ता भोगस् यदे तेभ्यो साक्षी जिन्मात्रो वं सदा शिव त्रिषु धामसु धाम स्थान ह तीनों स्थान में जो भोग्य है जागृत सपन सुन अवस्था है तीनों अवस्था में जो भोग्य है भोग्य है भोग का विषय भोग्य है जागृत में स्थूल है सपने में सूक्ष्म भोग्य है सुश्रुति में कारण रूप है अविद्या भोक्ता और भोग करने वाले भोक्ता भोक्ता स्वस्थ तिलिंग या पुलिंग है, है। प्रातिपदिक भक्ति भोग करने वाला भुगता और भोगस्य भोगश्च प्रत भोग भोग्य भुक्ता भोगश्च यद जितने भोग्य जितने भुगता तो है जितने भोग है भोग करने वाला जो भोग करने वाला जागृत प्रपंच में भोग करने वाले का नाम क्या है विश्व वृष्टि में ताज्ञा अरो भोग्य होता है स्थूल कारण सूक्ष्म जितने स्थूल कारण जागर स्वप्न सुश्रुति जितने सब कुछ है सारे प्रपंच में सब आ जाइए जागृत प्रपंच स्वप्न और सुश्रुति कारण है अज्ञान स्वप्न और स्थूल सूक्ष्म और स्थूल ये सारे जितने तेव्य विलक्षण साक्षी इन सबसे साक्षी विलक्षण है विलक्षण दृघ अधिष्ठान है जो शब का प्रकाशक है साक्षी शब्द बनता है साक्षात द्रष्टरी संज्ञायाम साक्षात द्रष्टरी साक्षात पश्यती साक्षी एक संज्ञा है दृष्टा का अर्थ जैसे अंतकोण विशिष्ट चेतन को द्रष्टा कहते हैं साक्षी ऐसा नहीं है साक्षात तो पशती साक्षी जो प्रमाता है वो साक्षात न पश्यती प्रमाता प्रमाण से दिखेगा प्रमाण से ज्ञान होगा प्रमाता को आप प्रमाता है या नहीं मालूम है प्रमाता जो जानने वाला है प्रमाता जिसको प्रमाण से ज्ञान होता है घट जिसको दिखता है वो हो गया घट का प्रमाता सामने पुष्प दिखता है ये पुष्प को क्या कहेंगे प्रमाता या साखी पुष्प होता है प्रमा का विषय प्रमेय पुष्प का जो ज्ञान वह है प्रमा पुष्प का ज्ञान को क्या कहेंगे प्रमाण इसको कोई पुष्प समझा पुष्प का ज्ञान उसको हुआ नहीं।, नहीं क्यों नहीं किसको पुष्प समझा तो पुष्प का ज्ञान उसको नहीं हुआ तर्क पढ़ने पर समझो इसको कोई पुष्प समझ कर कहते एकदम पुष्पम उसको पुष्प ज्ञान हो नहीं बताओ पुष्प ज्ञान वो ज्ञान प्रमा नहीं है पुष्प ज्ञान तो हुआ रज में जो सर्प देखता है उसको सर्प ज्ञान हुआ क्या सर्प ज्ञान हुआ यथार्थ है ब्रह्म ज्ञान है ज्ञान का अर्थ यथार्थ नहीं किन्तु प्रमा कहेंगे तो यथार्थ है रज में सर्प की प्रमा किस को होती में सर्प की प्रमा ईश्वर को हो गया नहीं किस को नहीं होगी सर्प का ज्ञान तो ब्रह्म है और राज्य को राज्य समझ लिया तो है राज्य को जो राज्य समझ लिया वो प्रमा है क्या है डर लगता है क्या राज्य को राज्य समझ रहा है यथार्थ है नहीं परमा है पुष्प को पुष्प समझ लिया ये पुष्प का ज्ञान है या प्रमा है ज्ञान नहीं पुष्प का ज्ञान भी कहेंगे परमात्म का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं है प्रमा क्या है यथार्थ अनुभव प्रमा है प्रमाण से ही ज्ञान होता है प्रमा प्रमाता है आपको ज्ञान हुआ पुष्प का तो आप प्रमाता है किस प्रमाण से आपको पुष्प का ज्ञान होता है चक्षु प्रत्यक्ष प्रमाण चक्षु के द्वारा दिखता है चक्षु से चक्षु प्रमाण से ज्ञान हुआ प्रमाण से ज्ञान पुष्प का ज्ञान हुआ जो ज्ञाता है यथार्थ ज्ञान हो तो उसको प्रमाता कहेंगे ज्ञाता कहे तो ज्ञान जिसको हुआ उसको ज्ञाता कहते हैं ज्ञाता प्रमात्मा में यही भेद है ब्रह्म ज्ञान हो तो भी ज्ञाता है रज्जु में जो रज्जु देखता है वो भी ज्ञाता है जो सर्प देखता है वो भी ज्ञाता है किंतु एक व्यक्ति कहता है रज्जु एक व्यक्ति कहता है सर्प सामने रज्जु दोनों में ज्ञाता कौन है दोनों ज्ञाता है ज्ञान दोनों का है किन्तु प्रमाता है जो रज्जु को रज्जु जानता है वो प्रमाता है रज्जु को जो सर्प रूप से जानता है वो सर्प का ज्ञान उसको हुआ प्रमा प्रम, प्रमा हुई वो प्रमाता नहीं है भ्रम ज्ञान उसको हुआ किंतु ज्ञाता दो नहीं तो ज्ञाता कहेंगे तो संशय ज्ञान वाला को भी ज्ञाता कहते हैं यथार्थ ज्ञान हो तो ज्ञाता कहेंगे भ्रम ज्ञान हो तो भी ज्ञाता कहेंगे किन्तु प्रमाता कहेंगे तो यथार्थ प्रमा होने पर प्रमाता तो प्रमाता है प्रमाण से जिसको ज्ञान होगा उसको कहते प्रमाता और विषय होता है प्रमेय चक्षुरादि हो गया प्रमाण ज्ञान को कहेंगे प्रमा ज्ञान को क्या कहेंगे यथार्थ को कहते प्रमा तो जिस प्रकार प्रमाता प्रमाण प्रमेय ये पुष्प का ज्ञान हुआ पुष्प हो गया प्रमेय चक्षुरादि प्रमाण है आपको गया अनुभव हुआ पुष्प आप है प्रमाता मैं पुष्प को देख रहा हूँ पुष्प ज्ञान मुझे हुआ ये पुष्प ज्ञान आपको हो रहा है दिख रहा है सबको बोलो सबको दिख रहा है क्या कोई कोई सिर नीचे कर बैठे तो कैसे दिखेगा सबको दिखता है पुष्प दिख दिख हाँ हा, बोलो जिनको दिखता है करो दिखता है क्या हाँ पुष्प दिख दिखता है पुष्प दिखता है का क्या अर्थ हुआ पुष्प ज्ञान आपको हुआ पुष्प दिखता है मतलब पुष्प ज्ञान आपको हुआ पुष्प ज्ञान को आप जानते हुआ नहीं बताओ पुष्प दिखता है तो कहेंगे इदम् पुष्पम पुष्प ज्ञान को जानने पर ही कहेंगे पुष्प को दिखता है पुष्पम हम पश्यामी पुष्प अहम पश्यामी मैं पुष्प को फूल को देख रहा हूं ये ज्ञान अलग है इदम् पुष्पम ये ज्ञान अलग है यह पुष्प है ये ज्ञान क्या विषय हो गया पुष्प और पुष्प को मैं देख रहा हूं जो कहते हैं ये ज्ञान का विषय है पुष्प पुष्प ज्ञान और अहम ज्ञाता ज्ञान ज्ञय ज्ञेय तार्कि दूसरा ज्ञान है अनुव्यवसायदम पुष्पम अयम घट ये ज्ञान कहते व्यवसाय निश्चय प्रथम ज्ञान हुआ दूसरा ज्ञान है घटम हम पश्यामी घटम हम जाना घट ज्ञान वहम एक चीज घट ज्ञान मुझे हुआ मैं घट का ज्ञाता घट को देख रहा हूं इसमें क्या हुआ पहला अयम घट इधम पुष्पम ये ज्ञान का विषय पुष्प हुआ उसके बाद पुष्प का ज्ञान हुआ ज्ञान किसमें ज्ञानता ज्ञाता में ज्ञान पुष्प हो गया ज्ञे ज्ञान हुआ पुष्प का और ज्ञाता है अहम आगे कहते अहम पुष्पम पश्यामी अहम पुष्प पश्यामी कहेंगे तो ये ज्ञान का विषय पुष्प और पुष्प का ज्ञान भी है पुष्प है और पुष्प का ज्ञान है और पुष्प ज्ञान का आश्रय आत्मा इसको भी जानते हैं, तभी तो हम पुष्पम पश्च्या कहेंगे तो ज्ञान और ज्ञाता तीनों को प्रकाश करता है हम पुष्पम जाना मिया। ये विचार करना इधम पुष्पम ये ज्ञान अलग है पुष्पम अहम पश्च्यामी ये ज्ञान अलग है पुष्प को देखते ही ज्ञान होगा ईदम पुष्पम ये ज्ञान होने के बाद कभी संशय होता है पुष्प को मैं देख रहा हूं या नहीं देख रहा हूँ संशय होता है हाँ ये संशय होता है ये फूल है या कोई दूसरे पदार्थ है ये तो संशय हो सकता है दूर से देखा पुष्प जी लगता है लगने से क्या पुष्प जरूर है क्या सर्प जी लगता है तो सर्प वास्तव है क्या नहीं पुष्प है अथवा नहीं ये संशय तो हो है किन्तु एकदम पश्च्या नबा देख रहा हूं या नहीं ऐसा संशय होता कभी इसको मैं देख रहा हूं ये निश्चय तो क्या हुआ पुष्प ज्ञान का ज्ञान आपको है पुष्प ज्ञान को भी आप जानते हो पहले तो पुष्प को जानकर कहते कहतेदम पुष्पम और पुष्पम हम पश्या कहेंगे तो पुष्प ज्ञान बाना हम पुष्प ज्ञान को भी आप प्रकाश करते हो पुष्प ज्ञान होने के बाद कभी संशय नहीं होता है पुष्प ज्ञान हुआ या नहीं हुआ यही पुष्प ज्ञान को साक्षी प्रकाश करता है पुष्प ज्ञान का जो प्रकाश है कि ज्ञाता ज्ञान ज्ञान तीनों को प्रकाश करने वाला होता है साक्षी साक्षी क्या है ज्ञान होते ही साक्षी उसको प्रकाश कर देता है क्योंकि प्रमाण व्यवधान नहीं पुष्प को देखने के लिए आंख बंद कर देखो पुष्प दिखता है आंख खोलेंगे अंधकारों का दिखेगा प्रमाण व्यवधान है से प्रमाता को ज्ञान होता है प्रमाण चाहिए प्रकाश आदि सहकार चाहिए साक्षी ज्ञान होने के लिए होते तो ज्ञान होते ही साक्षी उसको प्रकाश कर देता है साक्षात पर स्थिति कोई प्रमाण व्यवधान है ही नहीं सीधा प्रकाश कर देता है घट ज्ञान होते पुष्प ज्ञान होते ही आपको निश्चय हो गया पुष्प को मैं देखता हूँ संशय नहीं होता पुष्प को देखता हुआ नहीं देखता हूं पुष्प ज्ञान वही होता है साक्षी उसको प्रकाश करता है एक प्रमाता एक साक्षी दोनों का भेद समझे ना इदम पुष्पम यह आपको प्रमात्मा को ज्ञान हुआ किंतु प्रमाता प्रमाण और प्रमेय पुष्प और पुष्प ज्ञान इसको भी जानने वाला प्रकाश करने वाला जो पुष्प को प्रकाश करता है वो हो गया प्रमाता पुष्प और पुष्प ज्ञान को जो प्रकाश करता है पुष्प ज्ञान का जो प्रकाशक है वो प्रमाता नहीं है पुष्प ज्ञान वाला आत्मा है प्रमाता पुष्प ज्ञान को प्रकाश करेगा पुष्प ज्ञान को जानने वाला होता हो है होता है ज्ञान का प्रकाशक है जहां तार्कि लोग कहते पुष्प ज्ञान का जो दूसरा ज्ञान है अनुवेशा ज्ञान कहते हैं किंतु वेदांति कहते पुष्प ज्ञान का जो ज्ञान है वो साक्षी है स्वयं प्रकाश साक्षी है पुष्प ज्ञान का यदि ज्ञान दूसरे अनुवेशा ज्ञान मानेंगे और द्वितीय क्षण मानते तार्कि पहले पुष्प ज्ञान हुआ आगे पुष्प ज्ञान का ज्ञान होगा कभी पुष्प देखा तुरंत उधर सर्प देख लिया सर्प देख लिया सर्प देख लिया तो पुष्प ज्ञान का अनुव्यवसाय ज्ञान नहीं हुआ पुष्प ज्ञान होकर के नया तार्कि मत के अनुसार पुष्प ज्ञान का अनुव्यवसाय ज्ञान होगा तो आगे पुष्प ज्ञान हुआ था स्मरण करेगा पुष्प दिखते ही सर्प देखा भागा फूल देखा देखा सर्प भागे अरे पुष्प पुष्प को मैं देखा है नहीं देखा कभी संशय होगा नहीं क्योंकि पुष्प ज्ञान आपको हुआ है वो थोड़ा समझ में आएगा तर्क पढ़ने पर थोड़ा तार्कि के मत के अनुसार अनुवेश ज्ञान जहाँ नहीं हुआ वहाँ संशय होना चाहिए पुष्प में नहीं देखा या नहीं देखा किंतु पुष्प देखते ही सर्प ज्ञान हो गया तो पुष्प का ज्ञान हुआ सर्प देखा तो आपको बाद में निश्चित हम फूल में देखा था किन्तु पुष्प देखते ही नीचे सर्प देखा भर तो पुष्प ज्ञान और पुष्प ज्ञान का ज्ञान एक साथ होता है वेदांती कहते हैं एक साथ है। पुष्प का ज्ञान होते ही ज्ञान को साक्षी प्रकाश कर देता है ज्ञान उत्पन्न होते ही साक्षी उसका कर प्रकाश करता है ये साखी इसलिए उसका नाम है साक्षात तपस्या प्रमाण व्यवधान के बिना ही प्रकाश कर देता है जो साखी है भोक्ता भोग्य भोग तीन को प्रकाश करता है ज्ञानता ज्ञान ज्ञ भक्ता भोग्य भोग सब को प्रकाश करता साक्षी इसलिए जो सब का प्रकाशक है प्रकाश से सारे प्रकाश हो गये प्रकाश से प्रकाशक भिन्न होता है प्रकाशक दृग रूप चेतने सारे प्रकाश से भिन्न है प्रकाश कौन हो गए भोगता भोग्य भोग जितने तीनों धाम में जागृत स्वप्न सुस्वती में जितने पदार्थ है भोग्य जितने पदार्थ है विषय जागृत में कोई विषय भोग्य है क्या कौन है सब स्थूल विषय है स्थूल विषय सपने में है भोग्य है स्थूल नहीं है तो हम भोग्य है नहीं सपने में सूक्ष्म वासना में विषय सूक्ष्म विषय है अवस्था में भोग्य क्या है अज्ञान अज्ञान का अनुभव होता है वही भोग्य है सुश्रुति निद्रा ये जो जितने है भोग्य तीनों अवस्था तीनों अवस्था में अनुभव करने वाला विश्व तेजस्व प्राज्ञ विराट हिरनेगर विश्वर जितने भोग जितने प्रपंच है उसे विलक्षण है साक्षी जिस प्रकार आपको घट घट ज्ञान हुआ घटम ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी को प्रकाश करता है साक्षी त्रायणाम पुटानाम समारिपुटी ज्ञाता ज्ञान ज्ञ तीनों को प्रकाश करता है साक्षी वो जो साक्षी है वो प्रमाता नहीं है प्रमाता अंतकर्ण विशिष्ट चेतन है प्रमाता साक्षी भी चेतन है किंतु अंतकर्ण विशिष्ट नहीं अंतकर्ण से उपहित उपाधि वाला अंतकर्ण उपहित चेतन को साक्षी कहते साक्षी कोटि में अंतकर्ण नहीं रहेगा प्रमाता कोटि में अंतकर्ण है प्रमाता है अंतकर्ण विशिष्ट चेतन दोन में है प्रमाता में भी चेतन है साक्षी भी चेतन है किन्तु प्रमाता के साथ चेतने में अंतकर्ण भी विशेषण रहेगा जैसे पुरुष बैठा दंड रखकर के दंडी पुरुष हुआ दंड विचित पुरुष किन्तु उपही तो कहेंगे तो नहीं रहता है कार्य के साथ दंडी आगे कहते पुरुष दंड के साथ पुरुष आगे उपही तो कहेंगे तो उपाधि से विलक्षण है साक्षी उपाधि को अलग करके साक्षी को समझे ना केवल परिचाय के अंतकर्ण परिचाय अंतकण से उपायित साखी साक्षी साखी होता है, हो है मात्र चेतना सारे प्रपंच से विलक्षण है सारे प्रपंच से विलक्षण है साक्षी तेभ्यो विलक्षण साक्षी जो साक्षी विलक्षण है वो क्या स्वरूप है परमाता क्या स्वरूप है अंतकर्ण विशिष्ट चेतन है अंतकर्ण भी चेतन है शुद्ध नहीं अंतकर्ण भी है उसको प्रमाता कहते हैं किन्तु साक्षी में अंतकरण नहीं दया नहीं कुछ नहीं उसे विलक्षण है तो भी वो क्या है चिन्ह मात्र चेतन मात्र है चिन्ह मात्र शुद्ध चेतन चिद एव चिन्ह चिद एव चिन्ह सूत्र समास होगा मयूरी प्रातिपदिकार लिंग परिमाण वचन मात्र में आया वचन एवं वचन मातरम चिद एव इति चिन्ह मातरम चेतना ही है और कुछ नहीं जिन मात्र का चेत ये वो तो शुद्ध चेतन साक्षी है या दूसरा साक्षी है शुद्ध चेतन साक्षी है किंतु तो साक्षी कब कहा जाएगा कोई साक्ष्य दृश्य हो तो साक्षी कहा जाएगा साक्षी तो शुद्ध चेतन में नहीं रहता है प्रमाता शुद्ध चेतन है शुद्ध चेतन से भिन्न है बताओ बोलो जोर से इतने लोग बैठे प्रमाता शुद्ध चेतन से भिन्न है या शुद्ध चेतन ही प्रमाता है भिन्न है हाथ उठाओ कितने भिन्न है शुद्ध चेतन से भिन्न क्या क्या पदार्थ है कुछ नहीं अब प्रमाता कैसे भिन्न हो गया शुद्ध चेतन से कुछ भी भिन्न नहीं है और कहते प्रमाता भिन्न है अर्थात हम भिन्न है प्रमाता भिन्न कैसे होगा शुद्ध चेतन से भिन्न कुछ है तो प्रमाता कैसे भिन्न होगा हाँ प्रमाता से भिन्न है शुद्ध चेतना प्रमाता से भिन्न है शुद्ध चेतना क्योंकि प्रमाता में अध्यस्थ पदार्थ है अध्यस्थ पदार्थों को मिलाकर के प्रमाता है क्या अध्यस्थ पदार्थ मिल गया अंतकर्ण मिल गया तो प्रमाता शुद्ध चेतना अलग है अंतकर्ण विशिष्ट जो प्रमाता से भिन्न है शुद्ध चेतना इसी प्रकार साखी जो कहते हैं Then, शुद्ध चेतन ही साखी है शुद्ध चेतन ही प्रमाता है प्रमाता कोटि में अंतक अधिक है अध्यस्त साखी कोटि में शुद्ध चेतन है अंतकर्ण नहीं अंतकर्ण दृश्य को, कोटि में आ जाएगा दृक् चेतन एक तरफ है बाकी दृश्य एक तरफ है प्रमाता जब कहेंगे दृक से अलग कोई प्रमाता कोटि में रहेगा प्रमाता देखो प्रमाता एक तरफ हो गया प्रमेय एक तरफ हो गया प्रमाता जो है एक तरफ उसमें कोई अध्यस्त पदार्थ है या शुद्ध चेतन है अध्यस्त तो पदार्थ है प्रमेय सब तो अलग प्रमाता अलग हुआ प्रमाता में अध्यस्त तो पदार्थ है अंतकरण किंतु साक्षी एक तरफ रखेंगे साक्षी अदृश्य एक तरफ रखेंगे साक्षी कोटि में कोई अध्यस्त पदार्थ नहीं है ये दोनों में प्रमाता साक्षी में भेद होगा प्रमाता में अंतकरण विशिष्ट होगा तो प्रमाता साक्षी में अंत विचिट नहीं तो भी उसको साक्षी किए कहेंगे? शुद्ध चेतना, यदि साक्ष्य दृश्य नहीं हो तो साक्षी शब्द किसे प्रयोग किया जाएगा आलो को कहते प्रकाशक प्रकाशक यदि कोई है तो उसका प्रकाश है और कोई प्रकाश नहीं तो किसका प्रकाश गये और तो प्रकाश रूप है इसी प्रकार साक्षित्व तो भी साक्ष्य के संबंध से साक्षित्व तो कहा जाता है साक्ष्य पदार्थ मिथ्या है ही कुछ निश्चय हो गया तो साक्षित्व साक्षी शब्द भी प्रयोग नहीं होता है इसलिए साक्षित्व वास्तव नहीं है क्योंकि साक्षी वास्तव है साक्षित्व वास्तव नहीं साक्षी वास्तव है जीवत्व वास्तव तो नहीं जीव है जीव का जो लक्ष्य है वो पारमार्थिक शुद्ध चेतन जीवत्व तो आरोपित है जीव प्राण धारण विशिष्ट होने उसका नाम जीव पड़ गया शुद्ध चेतन का नाम जीव हो गया प्राण धान कन्न से इसी प्रकार सारे पदार्थ को ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय भोक्ता भोग्य भोग सौक प्रकाश करने वाले चेतन का नाम साक्षी वो वस्तु सचिह मात्र है ये बाकी मिथ्या निश्चय हो गया तो उसको साक्षी भी कहने की आवश्यकता नहीं साक्षी कुटस्थ है और कुटस्थ को साक्षी शब्द से कहते साक्ष्य के संबंध से तो उनसे विलक्षण था कि चेन मात्र वो चिन्ह मात्र अहम चिन्मात्र अहम शब्द जब कहते हैं आप अहम शब्द में चेन मात्र भी रहता है और उससे अधिक अन्य भी दे करके अहम शब्द कहते हैं अहम शब्द इसे अहम शब्द से, से जो पुकारते हैं अधिष्ठान चैतन तो रहेगा और सूक्ष्म मिला देते इसमें मिला करके कहते हम इनसे विलक्षण जो चिन्ह मात्र वास्तव आपका स्वरूप अधिष्ठान सत्यूप है अध्यस्थ पदार्थ को मिला करके हम बुद्धि होती है यही प्रयत्न करके निश्चय करना है कि अध्यस्थ पदार्थ को छोड़ करके अधिष्ठान को ग्रहण करना अहम अस्मी वही चिन्ह मात्रो हम जो साक्षी है वही आपका स्वरूप है वही आप है प्रमाता तो अंतकोणों को मिला करके अंतकोण उपाधि को लेकर के प्रमाता हो जाते आप वस्तु तो आप उससे विलक्षण है साक्षी है यही विचार करना है सारे गेय पदार्थ उनके ज्ञान अच्छा ज्ञान का आश्रय का आत्मा कहते न्याय के लोग यहाँ वेदांत में ज्ञान होता है अंतकर्ण वृत्ति वृत्ति का आश्रय अंतकर्ण है अंतकण विशिष्ट चेतन को कहते ज्ञाता जिसको आत्मा कह देते तार्कि के लोग अंतगण विशिष्ट चेतन आत्मा नहीं है अंतकर्ण विशिष्ट चेतन, चेतन है प्रमाता उसको ही आत्मा तार्कि लोग तो कहते उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है तो प्रमाता को भी प्रकाश करने वाले साक्षी वो साक्षी स्वरूप सदा शिव सदा शिव कल्याण स्वरूप एक रूप है नित्य है, है दृग्घ रूप चेतन अधिष्ठान है ये साक्षी को ठीक समझने है, समझने क्या है वो जो सारे पदार्थ का दृग रूप है वही एक ही अधिष्ठान बाकी सारे कुछ अध्यस्त है साखी ज्ञान को समझना ज्ञान को जो प्रकाश करता है साखी ज्ञान को प्रकाश करने वाला साखी जिस प्रकार है आपके आपको कभी सुख दुख होता है उसको भी प्रकाश करता है साखी परमाता नहीं है आपको मालूम होता है सुख दुख होने पर कष्ट होता है तो पता चलता है हाँ तुरंत पता है कि अब मुख में काला पड़ जाता है सुख हो गया तो खेलने लगा प्रसन्न जैसे बच्चा रोता है कुछ मिल गया तुरंत रोना बंद बड़ा खुश हो गया हंसने लगा और लिया दिखा उसको कोटा दिया फिर रोने लगा इसी प्रकार है सुखो दुख सुखो दुखो को जानने वाला साखी है सुख उत्पन्न होते ही साखी उसको प्रकाश कर लेता है ऐसा नहीं कि कभी सुख तो हो गया आपको और आपको पता नहीं कभी कभी होता है ना सुख तो हो गया पता नहीं ऐसे नहीं यहाँ वस्तु है किंतु नहीं पता नहीं अज्ञात पुष्प आपको ज्ञान नहीं रहेगा तो पुष्प रहेगा पुष्प है ज्ञान नहीं होने पर रहता है किन्तु सुख दुख अज्ञात नहीं रहता कभी सुख उत्पन्न हुआ तो ज्ञान हो जाएगा दुख उत्पन्न हुआ तो ज्ञान हो जाता है ज्ञान के पहले सुख उत्पन्न हुआ उसके बाद ज्ञान हुआ नहीं पुष्प है पेड़ में उसको लाकर देखा पुष्प पहले लाकर देखा यहाँ है दिखता नहीं को लिखा इसी प्रकार नहीं सुखा हुआ उसके बाद देखेंगे ऐसा नहीं सुख होते ही ज्ञान हो जाता है साखी उसको प्रकाश करता है क्योंकि उसमें प्रमाण के प्रमाण व्यवधान जरूरत नहीं सुख दुख होते ही साखी उसको प्रकाश करता है साखी कौन हुआ सुख दुखों को प्रकाश करने वाला साखी है जिस प्रकार सारे प्रपंच को प्रकाश करता है सुख दुखों को जानने वाला साखी है सबका हम भी जानते हम तो आप साक्षी है देहा विषि नहीं है क्योंकि सुख दुख पदार्थ क्या अंतकरण का परिणाम है अंतकर्ण का परिणाम उनसे अंतकर्ण विशिष्ट चेतन उसका प्रकाश नहीं कर सकता है अंतकर्ण विशिष्ट चेतन है प्रमाता और सुख है अंतकर्ण का परिणाम वृत्ति यदि सुख को प्रमाता प्रकाश करे तो एक अंतकर्ण प्रमाता कोटी में आ जाएगा वही अंतकर्ण सुख बनकर प्रमेय बन जाएगा वही प्रकाश को ही वही कर्ता और कर्म कर्म कर्तृत्व विरोध सुख का होगा अंतकर्ण और सुख अंतकर्ण विश्व चेतना ज्ञाता हो जाएगा तो ज्ञाता है उनसे ज्ञान कर्ता ज्ञ होता है कर्म एक वस्तु एक में एक क्रिया के प्रति कर्तृत्व कर्म तो एक साथ नहीं आता है ये विरुद्ध होगा इसलिए सुखों को जानने वाला परमात्म कि साखी है सुख दुख को भी जानने वाला साखी है साखी कौन मैं हूँ जो सुख दुख जानता है ज्ञान को जानता है भोगता भोग्य सारे प्रपंच को प्रकाश करने वाला साखी एक है रजू में सर्प दिखता है प्रमाता दिखता है नजू में सर्प को रज में सर्प भ्रांति काल में प्रमाता को सर्प दिखता है नहीं बताओ बोलो जोर से प्रमाता सर्प नहीं देखता है हाथ उठाओ प्रमाता रज में सर्प नहीं देखता है भ्रांति काल में प्रमाता रजू में सर्प नहीं देखता हाथ उठाओ नहीं देखता है आ देखता है कितने हाथ उठाओ इसे भी नहीं उठाते <laughs> दोनों तरफ कहीं गलती हो जाएगी दोनों में ते बोलो राज्य में सर्प प्रमाता भ्रांतिकालय में देखता है हाथ उठाओ दो तीन चार राज्य में सर्प प्रमाता नहीं देखता है इसे हाथ उठाओ इसे भी दो तीन चार नहीं से थोड़ा अधिक प्रमाता देखेगा प्रमाण से प्रमाण से देखेगा तो वास्तव हो जाएगा इसलिए ब्रह्म ज्ञान में जो रज्जु सर्प ब्रह्म ज्ञान रजू सर्प का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्रमाण से उत्पन्न होता है क्या इसलिए प्रमाता नहीं देखता है प्रमाता रज्जु सर्प नहीं देखता है आप कहते हम रज्जु में सर्प काल में देखते है वो साक्षी प्रमाता का एकत्र करके हम देखते है कहते साक्षी को नहीं समझ करके प्रमाता को ज्ञान होगा प्रमाण से प्रमाण से जो जानता है उसको कहते प्रमाता रजु सर्प का ज्ञान प्रमाण से होता है क्या प्रमाण से हो जाएगा तो सर्प सत्य हो जाएगा फिर सत्य सर्प हो जाएगा तो क्या करेगा आकर के <laughs> इसे ना प्रमाता परमाणु को साक्षी को ठीक समझो नहीं तो यदि प्रमाता मान लो तो सर्प आकर के दंसन करेगा रजु सर्प इसलिए ब्रह्म ज्ञान जो रज्ज सर्प को देखने में वाला भी साक्षी है प्रातिभाषिक पदार्थ को भी साक्षी प्रकाश करता है स्वप्न को भी साक्षी प्रकाश करता है अंतकरण के धर्म को साक्षी प्रकाश करता है साक्षी क्या है ये समझो ज्ञान ज्ञाता ज्ञान को प्रकाश करने वाले आप साक्षी है सुख दुख जानने वाला आप साखी है भ्रांति काल में रज्ज सर्पक देखने वाले साक्षी आप है स्वप्न देखने वाले भी साक्षी आप है साक्षी ज्ञान भ्रम भी हो सकता है प्रमा भी हो सकती है साखी ज्ञान प्रमा हमेशा नहीं भ्रम हमेशा नहीं है सुख दुखो ज्ञान हो आपको वो भ्रम है क्या राज्य में सर्प ज्ञान हवा भ्रम है क्या राज्य सर्प ज्ञान भ्रम है सुख दुख ज्ञान भ्रम नहीं है तो साखी ज्ञान प्रमा भ्रम साधारण है कभी प्रमा है कभी भ्रम है किन्तु साखी को समझना प्रातिभाषी के पदार्थों को राज्य सर्प भी प्रतिभाषिक स्पन दृश्य भी प्रातिभाषिक उसके जानने वाले साक्षी है, है। घट ज्ञान होते प्रकाश करता साखी साक्षी। तो साक्षी होता है ये सबसे विलक्षण वही साक्षी आप चिन्मात्रो एक शुद्ध स्वरूप है उसको समझना अहम अस्मी जो साक्षी है एक ही साखी है कोई बताने के लिए सब जीवन में अलग अलग साक्षी वेदांत करती, जीव साक्षी अलग ईश्वर साक्षी अलग एक ही साक्षी उसमें आपत्ति साक्षी यदि एक है आपके अंदर अंतकण सुख दुख को साक्षी जानता है तो आप यदि साक्षी है तो सबके सुखों को दुखों को जानना चाहिए सबके सुख दुख प्रकाश करेगा सबके सुख दुख प्रकाश करने पर भी आप जो अंतकर्ण है आपका अंतकर्ण भिन्न है अंतकरण विशिष्ट भिन्न हो गया जिस अंत के साथ आप जो कहते मैं देख रहा हूँ प्रमाता साक्षी दोनों का एक करके कहते हो अहम पश्मी अहम जाना जो कहते हैं प्रमाता साक्षी दोनों एक करके अहम पश्यामी कौन कहता साक्षी कहता है प्रमाता कहेगा प्रमाता कहेगा साक्षी नहीं प्रमाता कहता जब तो साक्षी प्रमाता का एकत्व करके ही घटम हम सुखम अनुभवामी प्रमाता कहता है इसलिए साक्षी के साथ प्रमाता का एकत्व आरोप होकर के शब्द प्रयोग होता है व्यवहार क्या जाता है प्रमाता भिन्न भिन्न है क्योंकि अंतकरण भिन्न भिन्न है जितने बैठे सब का अंतकर्ण भिन्न है अंतकरण विशिष्ट चेतन भिन्न हो गया तो प्रमाता भिन्न भिन्न होने के कारण जिस प्रमाता के साक्षी का एकत्र तो अध्यास होता है वो प्रमाता अपने अंतकरण सुख दुख को प्रकाश करेगा प्रमाता भिन्न साक्षी साक्षी सब को प्रकाश करे किन्तु तो एकत्र भ्रम जब होता है प्रमाता के साथ उससे अंतकर्ण साख के सुख दुखों को प्रमाता कहेगा मैं सुखी दुखी दूसरे अंतकोण के सुख दुखों को उसमें साथ साक्षी का साक्षी के साथ प्रमाता के एकता ब्रह्म हुआ साक्षी प्रमाता के साथ एकत्र तो ब्रह्म हुआ किन्तु साक्षी जो तो अन्य अन्य को तो प्रकाश करता है तो प्रमाता के साथ उसका संबंध नहीं है स्वर्ण से मुकुट बन जाएगा स्वर्ण से कुल भी बन जाएगा कुल और मुकुट एक है क्या <Springs Am interview> ऐसी प्रकार साक्षी सौ को प्रकाश कर दिया और साक्षी का एकत्र हो गया प्रमाता के साथ प्रमाता जिस अंतकरण अंतकर्ण अलग अलग है जिस अंतकर्ण विशिष्ट चेतन साक्षी के साथ एक हुआ उसी सुख दुख को प्रकाश करेगा अन्य को प्रकाश करने के लिए तद तो अंतकर्ण प्रमाता के साथ एकत होगा तो उसको प्रकाश करेगा यद्य सव को प्रकाश करता है तो भी आप शब्द प्रयोग कौन करेगा प्रमाता प्रमाता अलग अलग होने अपने अंतकरण में जो सुख दुख उसका ही वो प्रयोग करेगा अहम पश्या साखी तो प्रकाश करता है साखी प्रकाश करने पर भी आप जो प्रयोग करेंगे प्रमाता ही प्रयोग करेगा तो प्रमाता अपने अंतकरण सुख दुखों के लिए कहेगा उसका अनुभव करेगा दूसरे सुख दुख अनुभव नहीं होगा साखी में सब रहे साखी में सब रहने पर भी प्रमाता तो इतने अपने अंतकरण विचित चेतन के साथ एकत्र होता है इतने अंश के लिए अपरिचय होता है ये सब थोड़ा सा शास्त्र में विचार किया जाता है थोड़ा अधिक विचार होता है सब शंका निवृत्ति के लिए बहुत ग्रंथ में सब बहुत विचार आता है यह सब विचार करने पर ही शंका की निवृत्ति होती सारे संशय की निवृत्ति हो जाए तब निधिभ्यासन होता है इसलिए शास्त्र श्रवण के बाद मनन करना पड़ता है यही सब मनन करने की प्रक्रिया जो मैं बता रहा हूं किस प्रकार मनन करना है संशय निवृत्ति के लिए शब्द पढ़ लिया श्रुति पढ़ लिया श्रुति कंठस्थ तो कर लिया भाष्य समझ लगा दिया उसके बाद शास्त्र का तात्पर्य निश्चित तो हो पहले श्रवण करके उसके बाद मनन करना पड़ता है मनन करने पर ही संशय निवृत्त होता है संशय निवृत्त नहीं होगा तो अहम अश्मी ब्रह्म ऐसे ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है यही कह देगा कभी सामान्य कहते बहुत अच्छे विद्वान कथाकार लोग पूछ लेते हैं आप कहते सौ ब्रह्म और फिर कहते ये क्या है तो ठीक है नहीं मालूम है तेरी में खुजलाहट होगा नहीं तो व्याकरण खसू जी आकाश को दिखाएगा कई कोई ऐसे होता है कहीं कोई गए कथाकार गए ऐसे प्रश्न हुआ कहा हमारे स्वास्थ्य खराब कर भागे वहां से ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते सब इसलिए ये सब प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते उत्तर देने में तात्पर्य नहीं आपका संशय दूर होगा कोई पूछेगा तो संशय हो जाएगा इधर कहते सर्व ब्रह्म उधर कहते सर्व मिथ्या ब्रह्म है तो मिथ्या कैसे मिथ्या है तो फिर ब्रह्म कैसे हुआ इसलिए पंचदशी कार्य कहते ये सब हो श्लोक माल में का बुद्धि कोयम आभाष कौवात मात्र यजगत कथम इतन निर्णय तो मोह सोय संसार इश्यते बुद्धि चिदाभास जगत ये सब का निर्णय नहीं होने से ही मोह यही संसार है आगे कहते बुद्धियादीनाम स्वरूपम यो विभिन्न सतत्वित शैव मुक्त तेस वेदांत सुनिश्चित बुद्धि चिदाभास कुटस्थ सब प्रमा, का स्वरूप टिक टिक जो विवेचन करके निश्चय कर लेता है सतत्वित शैव मुक्त इसलिए इन सब का स्पष्टीकरण होना चाहिए स्पष्ट समझना चाहिए रट करके शब्द ने साफ रूप से समझ करके उसका अनुभव ऐसे विचार करते समी कहते समझ लिया शुद्ध रूप चेतन कैसे प्रपंच कैसे विलक्षण है प्रपंच अध्यस्त कैसे अधिष्ठान साक्षी है और अध्यस्थ अध्यस्ता से अधिष्ठान भिन्न है किन्तु अध्यस्थ अधिष्ठान से बिना नहीं ये सामने ऐसे बढ़ जाना चाहिए पूछते समय इधर उधर हो जाता है मतलब दृढ़ नहीं हुआ दृढ़ इधर हो जाए संस दूर हो जाए तभी अहमस में ब्रह्म से वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति जिसको निधि कहते तभी होती है ओम सन मित्र शं वरुण शन भवत्मा